परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे ओम करूचर आदरणीय मुनिगण उपस्थित आर्य भद्र पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मानभाव भाव प्रिय ब्रह्मचार्य उपदेश मंदिर के माध्यम से आज जिस व्याख्यान का प्रारंभ होना है उसका विषय है ध्यान तो ध्यान के संबंध में स्वा... हम इसमें देखेंगे हाँ ध्यान विशेष पटतु मूर्त पदार्थों के बिना संख्या 27 इनसे पढ़वा देगा भूदेव जी से पढ़वा पर नहीं तो भी आकाश का जन्म करने में आता है व नहीं जीविका आकाश नहीं तो नष्ट देट, होते ही जीव निकल जाता है यह किसान भी समझाता है जिर्ण या, जिर्ण या ऐसा ही पदार्थ है योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण क्या है सरकार का ध्यान कैसे करोगे सरकार के करो गुणों का ज्ञान होने तक ध्यान नहीं बनता अर्थात संभव नहीं होता कि के ध्यान के प्रति ध्यान वैसे अनेक ज्ञान बल से कल्पना में आते हैं अब कोई ऐसा है, तो वे तक भी देखने से के और उस का कैसे तो इसमें मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष की पदार्थ को जाने के लिए और भी सबल उपाय है देखो अनुमान उपमान शब्दी अर्थापति संभव और अभाव ये आठ उपाय है अनुमान ज्ञान के समूह प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा है अब यह विदारणीय है ध्यान के संबंध में ध्यान का अभ्यास करते हैं जो ध्यान में अनुभूति करते हैं जो ध्यान के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करते हैं ऐसे बहुत से ध्यान योगी आपको वर्तमान में भी मिल जाएंगे और उन सब की ध्यान करने की जो विधियां हैं, वो एक दूसरे से कुछ तो मिलती जुलती हैं, कुछ विलक्षण है कुछ अलग अलग है जैसे विपसना वाले जो ध्यान का अभ्यास करवाते हैं उसमें वो विधि बहुत सामान्य बताते हैं वो कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं लगातार हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही है उन संवेदनाओं को देखना ही ध्यान है हम जब क्रोध की अवस्था में अपने आप को पाते हैं या किसी से मेरा मन मिलता नहीं है विचार नहीं मिलते हैं या किसी को देख करके मेरा मन ईर्ष्या या घृणा से भर जाता है तो ये जो विश्व भरे हुए जो भाव हैं, ये हमारे मन में निरंतर एक संवेदना उत्पन्न करते रहते घात प्रतिघात हमारे अंदर निरंतर उत्पन्न करते रहते हैं किसी ने प्रिय बोला तो थोड़े प्रसन्न हो गए किसी ने कुछ अप्रिय शब्दों को जानबूझकर के प्रयोग किया तो उनसे हमारे अंदर एक दुखद संवेदना पैदा हो जाती है तो ये विपसना वाले कहते हैं कि दुख और सुख भी एक संवेदना है और इससे इनकार किया नहीं जा सकता ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं समता की अवस्था तो शायद ही कभी कभी आती हो कभी हम राग से पीड़ित होते हैं तो कभी द्वेष से कभी ईर्ष्या से कभी हर्ष से कभी भय से ये इस तरह की संवेदनाओं का हम अनुभव करते रहते तो वो कहते हैं कि अगर आपको विकारों से मुक्त होना है ये विकार ही तो है जो हमारे मन को विशैला बना देते हैं पूरे जीवन को ही बिसेला बना देते हैं तो कहते हैं अगर इन विकारों से आपको बचाना है तो इन संवेदनाओं पर ध्यान करने का अभ्यास करो जैसे मान ली यहां खुजली मच रही है तो इसको ऐसे मत करो जो तो खुजलाते ना या ऐसे करने लग जाते हैं कहते है नहीं ये सब नहीं करना केवल उस संवेदना को देखो कि यहां खुजली हो रही है धीरे धीरे वो संवेदना अपने आप शांत होती इसी समय क्रोध आ रहा है तो वो कहते हैं क्रोध को देखो अब क्रोध कोई आदमी तो है नहीं कि अब उसकी कोई मूर्ति देख लें, उसको तो देखना संभव ही नहीं है तो वो कहते हैं क्रोध भी एक संवेदना है एक मानसिक एक दुखदायी अनुभूति है जब क्रोध उठता है तो उस क्रोध को देखो कि कहा से उठ रहा है क्यों उठ रहा है उसके केवल साक्षी मात्र बने रहो उसके साथ में हलचल मत करो उसके साथ में अपने अपने आप को तादात्म मत बना लो तादात बना लेते हैं ना जब हम किसी संवेदना के साथ तो सबसे पहला उसका प्रभाव होता है कि हम सम्मोहित हो जाते हैं और शायद इसी बात को पतंजलि ने कहा कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ जब परमात्मा के स्वरूप में ठहर जाता है उस समय वो न दुख से पीड़ित होता है न सुख से न सांसारिक सुखों से दबाते हैं न सांसारिक दुख से दबाते हैं और कहते हैं कि फिर जब ये अवस्था नहीं रहती तब क्या होता है तो कहते हैं वृत्ति सारूप इतरत्र भिन्न अवस्थाओं में जब हम व्यवहार में होते हैं तो जैसा हमारे सामने आलम्बन आता है काम का क्रोध का ईर्ष्या का सुख का दुख का प्रिय का अप्रिय का व्ययोग का संयोग का तो स्वतः ही जो ध्यान का अभ्यास ही नहीं होता है तो वो उस मन को परिवर्तन नहीं कर पाता है और जैसा आलम्बन सामने आता है उसी आलम्बन में बह करके वो व्यवहार करने लग जाता है क्रोध का आलम्बन आता है तो क्रोध करता है कोई बुरा आलम्बन सामने आता है तो उसके अंदर बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं यानी ऐसा लगता है कि उसका अपना जो मन है वो उसके अपने हाथ में नहीं है उसके अपने वश में नहीं है लेकिन जो ध्यान का अभ्यास करने वाला है वो मन की इस विशैली विकृति से अपने आप को भिन्न समझ करके और इन विशैली विकृतियों से अपने आप को बचा लेते हैं यानी उसका विवेक बना रहता है तो इसी तरह से विपसना वाले कहते हैं कि अगर वास्तव में आपको सुख और दुख की संवेदनाओं से मुक्त होना है तो संवेदनाओं पर ध्यान करो फिर एक उत्प्रेक्षा ध्यान जैनी भाई उत्प्रेक्षा ध्यान सिखाते हैं कायोत्सर्ग काया कहते हैं शरीर को उत्प्रेक्षा का मतलब जो श्वास आपकी जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है उसको देखते रहिए उसको श्वास को लेना नहीं है न श्वास को छोड़ना है बस सहज स्वाभाविक जैसी श्वास आ रही है आंख बंद करके और वैसे श्वास को देखते रहिए और देखना ही वो कहते हैं कि इसी से ही आपका मन शांत हो जाएगा तो सबका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने मन को प्रसन्न चित्त कैसे बनाएं विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को अडिग रखें उसका आलम्बन का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे न पड़े इस सबकी विधि का उद्देश्य यही है कि हम किसी तरह से अपने आप की जो मानसिक स्वस्थ अवस्था है उसको बनाए रखें तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ध्यान हैं जैसे भावातीत ध्यान है भावातीत ध्यान अच्छा इन सब ध्यानों में विशेष रूप से जो जैन लोग हैं वो तो थोड़े आहार की भी बात करते हैं बाकी जो भावातीय ध्यान है या जैसे एक ओशो पद्धति का ध्यान चलता है तो वो विपसना का भी सहारा लेते हैं लेकिन वो नाचना गाना हंसना रोना वो कहते हैं अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो अगर आपको हंसना आ रहा है तो हंस लो उछल लो कूद लो कुछ भी कर लो वो कहते हैं ये भी एक ध्यान है लेकिन जब तक हमारा आहार का स्तर ठीक नहीं होगा जब तक हमारा भोजन ठीक नहीं होगा सतोगुणी भोजन जब तक हमारे मन में खाने की विचारधारा नहीं उठेगी तब तक कितना ही ध्यान कर लो कोई भी ध्यान कर लो क्योंकि जो हम खा रहे हैं, उसका प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ रहा है रजोगुणी भोजन खा रहे हैं तो कितना ही ध्यान कर लीजिए वो प्रवृत्तियां अपना सिर उठाएंगी ही तो इसलिए पतंजलि में और दूसरे जो ध्यान की विधि बतलाते हैं उनमें अंतर यही है कि वो खान पान की छूट दे देते हैं जैसे विदेशों में भी लोग ध्यान करते हैं लेकिन उनका खाना पीना जैसे कि श्रद्धे मंत्री जी अपने प्रधान जी बताते हैं कि कैसा उनका खाना है गाय चर रही है चरागाह है तो गौ भक्त तो देख करके प्रसन्न होगा कि आह कितना सुंदर जंगल है कितनी सुंदर गाय चल रही है ये लोग बड़े गो भक्त हैं बहुत रक्षा करने वाले हैं लेकिन वहां बोर्ड लगा हुआ है कि खाए के इस अवयव से ये बनता है इस अवयव से ये बनता है इस अवयव से ये बनता है तो अब ऐसे लोग ध्यान में कैसे सफल और ऐसे लोग लोगों की हिंसक प्रवृत्तियां कैसे नियंत्रित हो सकती है जिनका भोजन ही हिंसक है उनकी हिंसक प्रवृत्तियां नहीं उनके काबू आ सकती अब एक तरफ तो कहते हैं कि वृक्ष को कष्ट मत दो लिखा रहता है अंग्रेजी में कि वृक्ष को छुओ मत वृक्ष को कष्ट मत दो इसको बड़ा कष्ट होगा और दूसरी तरफ गाय को सूरों को और दूसरे पशु पक्षियों को इतनी क्रूरता से मारते हैं कि हमारा आपका हृदय भी हिल जाएगा तो ये ये जो सब करके और फिर वो ये ये चाहते है कि हम ध्यान में सफल हो जाए वो कभी सफल नहीं हो सकते क्योंकि जब तक सात्विक प्रवृत्ति का बल हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक हमारा खान पान नहीं सुधरेगा तब तक हमारे अंदर दूसरे के लिए दया करुणा आत्मीयता ये गुण नहीं आएंगे और आएंगे तो वो ऊपर से थोपे हुए होंगे किसी स्वार्थ को लेकर के आएंगे जैसे स्वार्थ पूरा हुआ वैसी सहानुभूति गई केवल उस समय तक थी जब तक मेरा उससे काम चल रहा था तो पतंजलि कहते हैं कि नहीं ये सब ध्यान की जो परिभाषा है ये परिभाषाएं कुछ अंश में ठीक हो सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा हम इनसे ध्यान से, से उत्पन्न हो होने वाले लाभों को नहीं उठा सकते तो क्या कहते हैं कि अब स्वामी जी की भाषा में में आते हैं कि मूत्र पदार्थों के बिना ध्यान कैसे करोगे मूर्त का मतलब जैसे किसी की प्रतिमा रखी हुई है तो हम चाहते हैं कि उसमें ध्यान लगाएं और उनकी यही मानता बन जाती है कि जब तक कोई चीज सामने ना हो तब तक ध्यान करना संभव ही नहीं हो सकता है लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मूर्ति या प्रतिमा का ध्यान किया तो जा सकता है लेकिन उसमें मन को स्थिर नहीं किया जा सकता क्योंकि मन जो है वो जो देख रहा है उसके अंदर उसके भाव भी उत्पन्न होते हैं वो किसकी मूर्ति है किसकी प्रतिमा है उसके पूरे जीवन के बारे में जो विचारधारा है वो निरंतर घूमती रहती है फिर मन का स्वभाव ऐसा है कि वो एक जगह जल्दी टिकता नहीं है और एक जगह टिकेगा तो दूसरी जगह नहीं टिकेगा। मन का स्वभाव है एक ही समय में एक ही बार में एक ही विषय पर केंद्रित हो जाना ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही समय में विभिन्न प्रकार के विषयों पर अपने मन को एकाग्र कर लें। तो अगर हम साक्षात किसी मूर्त पदार्थ पर ध्यान करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उससे ठीक है शांति कुछ मिल सकती है लेकिन मन विभिन्न प्रकार के उसके अवयवों में काम करता रहेगा और हम एक जगह स्थिर नहीं कर सकते और जब मन एक जगह स्थिर नहीं हो सकता तो हमारी मन की शक्ति भी नहीं बढ़ती हमारी मन की शक्ति क्षय कब होती है जब हम विभिन्न विषयों में मन को ले जाते रहते हैं और उसमें हमारी शक्ति क्षय होता रहता है जैसे सूर्य है सूर्य को कि किरणों को जैसे वो एक शीशा होता है ना और वो धूप में रख दीजिए तो कागज लगा दीजिए कागज जल जाएगा क्योंकि उसने ऊर्जा को इकट्ठा किया है और वैसे आप सूर्य की धूप में कागज रख दीजिए तो सारे दिन रखे रहिए जलेगा ही नहीं तो उस पर जल जाएगा जैसे आप कागज नीचे रखेंगे एकदम आग लग जाएगी और जल जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपने मन को किसी एक विषय में केंद्रित करते हैं एक विषय में स्थिर करते हैं तो हमारी मनन चिंतन की क्षमता में वृद्धि हो जाती है और इस स्थिति में वृद्धि कब होती है जब हम ध्यान का कोई आधार ना लें किसी अवयव का या किसी साकार वाले पदार्थ का सहारा ना लें तो हमारे मन की शक्ति स्थिर रह सकती है तो प्रश्न पूछने वाले ने पूछा कि मूर्ख पदार्थ के बिना ध्यान कैसे करते बनेगा तो स्वामी जी कहते हैं शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है नहीं आता है मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं तो शब्द का कोई आकार तो नहीं देख रहे हैं हम शब्द का कोई आकार नहीं देख रहे लेकिन फिर भी सुन रहे हैं जब हम किसी शब्द को अपने अनुकूल सुन लेते हैं, तो वो जो आनंद उभरता है अंदर से हम जब किसी आनंदपूर्ण शब्द को सुनते हैं तो उसका आकार तो नहीं है लेकिन हम अपने अनुकूल शब्द को सुनकर के प्रसन्नचित हो जाते हैं तो ये ध्यान लगा कि नहीं लगा तो कहते हैं कि जब आप निराकार शब्द का ध्यान कर सकते हैं निराकार शब्द को सुनने से आप हर्षित या दुखी हो सकते हैं प्रसन्न या अप्रसन्न हो सकते हैं केवल शब्द को सुनने मात्र से ही और शब्द क्या है ध्वनि तो है तो शब्द का कोई आकार नहीं है आकार है तो वो लिपि का आकार है शब्द का नाद का कोई आकार थोड़ी होता है नाद का कोई आकार नहीं होता वक्त उपैती नादा वो तो मुख में जा करके वो प्राप्त होता है और फिर जब हम वर्णों की योजना करते हैं वो वर्णों की योजना हमारे दिमाग में रहती है कि कौन सा वर्ण बोलना है नाद के सहित वो वर्ण प्रकट होता है तो कहते हैं कि इसी तरह से हम बिना किसी प्रतिमा का बिना किसी सामने मूर्त पदार्थ का सहारा लिए हुए भी हम इसी तरह से किसी के गुणों का ध्यान करके प्रसन्नचित रह सकते हैं क्योंकि जो सामने हम ध्यान कर रहे हैं किसी ठोस पदार्थ को देख करके उससे हमें कौन सी प्रसन्नता मिल रही है लेकिन जब हम किसी ऐसे मित्र का जो मेरे सामने नहीं है लेकिन वो हमारे लिए बहुत सहायता करता है बहुत हमारे लिए सहानुभूति रखता है तो मित्र तो यहाँ है नहीं वो तो कहीं दूर है लेकिन हम उसका ध्यान करके ही आनंदित हो जाते हैं, ध्यान करके ही हम प्रसन्नचित हो जाते हैं लेकिन इससे विपरीत अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जो हमें प्रिय नहीं लगता है उस व्यक्ति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो जाता है घृणा उत्पन्न हो जाती है तो ये जो ध्यान है ये गुणों का ध्यान होता है तो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी पदार्थ का जब हम ध्यान करते हैं तो पदार्थ का ध्यान नहीं करते किस उस पदार्थ के गुण का ध्यान करते हैं और गुण होते हैं निराकार जैसे रूप गुण है तो रूप गुण जो है वो निराकार है समय आपको देख रहा हूं लेकिन उस गुण का क्या रूप है आप मुझे देख रहे हैं मांस है हड्डी है बाल है ये है तो ये तो रूप तो थोड़ी है ये रूप तो इससे अलग है पर रूप का कोई आकार नहीं है शब्द का कोई आकार नहीं है फिर भी हम ध्यान करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है नहीं आता आता है आकाश का आकार नहीं तो भी आकाश का ध्यान करने में आता है आकाश का कोई आकार नहीं है ऊपर आकाश है यहाँ भी आकाश है लेकिन फिर भी हम अनुभव करते ही नहीं करते मैं आकाश में चल रहा हूं आकाश में दौड़ रहा हूं आकाश में जी रहा हूं और आकाश में मर रहा हूं आकाश में पदार्थ उत्पन्न होते हैं आकाश में स्थिर रहते हैं आकाश में नष्ट हो जाते हैं तो ये हम सब आकाश में अपने आप का अनुभव करते हैं फिर भी उसका कोई आकार तो नहीं है इसलिए कोई ये कहे कि नहीं ध्यान के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए कोई ऐसा सहारा जो हम आंखों से देख सके वो सहारा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा तो हम आकाश का ध्यान कर सकते हैं, तो शब्द का भी हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मंच पे कोई गायक आया और बहुत बढ़िया गायक है जिसको सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो यहाँ आया आर्य समाज से मान लीजिए उसका संपर्क जुड़ गया उसने यहाँ कोई पैसे नहीं लिये उसने अगर नहीं हम आपको बिना पैसे की सुनाएंगे वैसे तो मैं एक एक भजन के पचास पचास हजार लेता हूँ परन्तु यहाँ आपसे मैं पचास पैसे भी नहीं लूंगा और वो आकर के सुनाया उसने पूरी पार्टी के साथ भजन सुनाया ढोल है आधुनिक जो वाद्यंत्र हैं तो हम आप सुन करके मस्त हो जाते हैं तो वो जो नाद सुनकर के वो जो आनंद आ रहा है बहुत लोग तो समाधि लगा लेंगे बहुत लोग ऐसे ऐसे करेंगे बहुत लोग ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे ये जो ऐसे ऐसे करना है और ये जो ऐसे ऐसे बजाते हैं ना कई लोग जो साधु संत होते हैं ऐसे ऐसे बजाते हैं ऐसे ऐसे करके तो ये जो हमें आनंद मिल रहा है भजन के गाने से भजन के सुनने से कानों में क्या मीठा रस आ रहा जैसे जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो तो वो जो मिठास का जो आनंद आ रहा जो आनंद आ रहा उसको हम देख रहे नहीं देख रहे ना फिर भी आनंद में हम बैठे रहते हैं और वो दो भजन सुनाता है कि तीन भजन सुनाता है कि चार सुनाता है हम अपनी जगह से हिलते ही नहीं और जब वो भजन समाप्त करता है तो लगता है कि ओहो आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जब भी कभी अवसर मिले आप आया करें हाँ कुछ आप में से ऐसे हमें आपसे में से ऐसे भी हो सकते हैं जो भजन में रुचि ना रखते हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए वो तो कहेंगे कि, कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो तो कहेंगे जल्दी से ये भजन समाप्त हो लेकिन जो भजन में रुचि रखते हैं आवाज भी जिनकी आवाज भी उसकी बहुत अच्छी है तो स्वाभाविक वो आनंद जो है वो निराकार गुण का आनंद है वो शब्द का आनंद है वो जो और फिर जब वो चला जाता है वो भजन गा करके यहाँ से चला गया अब आप कमरे में जाएंगे तो कोई भजन ऐसा अच्छा लगता है कि वो हमारी उसमें अंदर बैठ जाता है और उसका आनंद जो है वो हमें बैठते तो उसका आनंद हमें बहुत दिनों तक याद रहता है और बहुत से लोग तो गीत को गा भी लेते हैं जैसे कोई अच्छा गाना गाता तो उस गीत को याद कर लेते और गा लेते तो वो आनंद आता है तो अच्छे शब्द सुनकर के आनंद और बुरा शब्द सुनकर के क्रोध तो ये जो मन की ये जो अवस्थाएं पैदा होती हैं ये अवस्थाएं साकार में नहीं घट सकती निराकार में घट जाएंगी ध्यान के समय तो कहते हैं आकाश का आकार नहीं तो भी आकाश का ध्यान करने में आता है अब आगे कहते हैं जीव का भी कोई आकार नहीं फिर भी जीव का ध्यान होता है मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं आप मेरे शरीर को देख सकते हैं मैं आपको शरीर को देख सकता हूं पर अंदर जो उपस्थित है जिसके कारण से हम सब क्रियाओं को करते हैं उसको हम कहां देख रहे हैं उसको तो हम नहीं देख रहे हैं ना लेकिन फिर भी पहचान किससे रहे शरीर से पहचान रहे या, या या आत्मा से आत्मा को पहचान रहे आत्मा से आत्मा को पहचान शरीर तो एक साधन मात्र है कि क्योंकि शरीर जड़ है वो कैसे किसको पहचानेगा शरीर जड़ है वो किसको कैसे पहचानेगा शरीर के अंदर जो आत्मा है जो संचालक है वो पहचान करता है कि हाँ ये अमुक व्यक्ति है ये अमुक व्यक्ति है तो पहचान चेतन करता है जड़ करता है जड़ तो नहीं कर सकता अब ये लाउड स्पीकर ये कोई भाई ये तो सत्येंद्र बैठा है ये फलाना बैठा है ये बैठा ये थोड़ी पहचान करेगा तो पहचान जो है वो चेतन से होती है जड़ से पहचान नहीं होती तब तब हम उस निराकार से निराकार की पहचान कर ले कर लेते हैं। तो कहते हैं उसका भी हम ध्यान करते कि नहीं करते तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण स्वामी देते हैं कि जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है या नहीं और फिर कहते हैं ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता फिर कहते हैं कि जब तक इस शरीर में जीवात्मा की सत्ता रहती है तब तक हम जानने की कोशिश करते हैं नया नया जानते हैं सुख की अनुभूति करते हैं दुख की अनुभूति करते हैं इच्छा करते हैं किसी कर्म को करने की किसी विषय में हम द्वेष करते हैं किसी से अरुचि रखते हैं तो ये जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं आती हैं, इन अवस्थाओं का कारण जीव है शरीर के कारण से ये सब नहीं होता है जब तक हमारे अंदर जीव है तभी तक ये इच्छा सुख दुख द्वेष आदि की अवस्था उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि जब ये निकला तो इसके साथ ये सारे के सारे गुण फिर शरीर में घटित नहीं होते तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं एक दूसरे को जानते हैं तो वो केवल चेतन के द्वारा ही एक दूसरे को पहचानते हैं जानते हैं तो इसी से हम निराकार ईश्वर का निराकार आत्मा का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि साकार का अगर हम ध्यान करेंगे तो कभी भी हम आत्मा परमात्मा के बारे में विचार भी नहीं कर सकते उसका चिंतन भी नहीं कर सकते ये आज का विषय था शांति पाठ